चालीस तिजोरियां ईरानी लोक कथा एक समय की बात है कि ईरान की राजधानी इस फान में एक युवक रहता था जिसका नाम अहमद था उसकी पत्नी का नाम जमैल था किसी व्यवसाय या शिल्प कला की कोई जानकारी उसे न थी लेकिन उसके पास एक बेलचा और एक कुदाली थी उसने अपनी पत्नी से कहा अगर एक आदमी गड्ढा खोज सकता है तो वो अपने निर्वाह योग्य पैसे भी कमा सकता है लेकिन जमैल इतने से संतुष्ट न थी जैसा कि वह अक्सर करती थी एक दिन गर्म पानी में नहाने और दूसरी औरतों से बातें करने के लिए वो एक गर्म हमाम में गई लेकिन दरवाजे पर बैठी औरत जो हमाम की प्रभारी थी उससे बोली तुम अंदर नहीं जा सकती बादशाह के राज ज्योतिषी की पत्नी आई हुई है और उसने सारा हमाम ले रखा है वो अपने आप को क्या समझती है जमेल ने विरोध किया बस इसलिए कि उसका पति भविष्यवाणी कर सकता था है लेकिन घर लौटने के अतिरिक्त वो कुछ न कर सकती थी सारे रास्ते वो गुस्से से भबकती रही शाम के समय जब अहमद ने दिन भर की अपनी कमाई उसे दी तो वह बोली देखो इन थोड़े से सिक्कों को अब मैं और सहन नहीं कर सकती गल, कल से तुम बाजार में ज्योतिषी का काम करोगे और लोगों को उनका भविष्य बताओगे जमैल का तुम पागल हो गई हो अहमद ने कहा मुझे ज्योतिष के बारे में क्या पता तुम्हें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है जमैल ने कहा जब तुम्हारे पास कोई प्रश्न पूछने आएगा तो तुम पासा फेंक ऐसा कुछ बुद्धबुदा देना जो ज्ञानवर्धक लगे अब या तो तुम ऐसा ही करोगे या फिर मैं पिता के घर चली जाऊँगा अगले दिन अहमद ने अपना बेलचा और कुदाल बेच दिया और एक पासा और एक फलक और ज्योतिषी का चोगा खरीद दिया फिर बाजार में हमाम के निकट आकर वह बैठ गया अपना सामान सजा कर वो बैठा ही था कि बादशाह के एक वजीर की पत्नी भागीबागी उसके पास आई ज्योतिषी मेरी सहायता करो आज मैं ने अपनी सबसे महंगी अंगूठी पहनकर हमाम में गई थी और वह खो गई मेहरबानी करके मुझे बताएं कि मेरे अंगूठी कहाँ पर है अहमद थोड़ा घबरा गया और उसने पासा फेंका समझदारी की को कोई बात कहने के लिए वो अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था कि उसकी नजर उस औरत की आस्तीन पर पड़ी आस्तीन में एक सुराख दिखाई दिया जहाँ औरत की बाह दिखाई दे रही थी एक सम्मानित महिला की बाह दिखना अशोभनीय था इसलिए अहमद ने आगे झुककर कर धीमे से कहा बेगम साहिबा मुझे एक सुराख दिखाई दे रहा है क्या औरत ने पास आते हुए पूछा सुराख सुराख औरत का चेहरा खिल उठा बेशक सुराख वो हमाम की ओर वापस दौड़ी और वहां एक दीवार में उसने वह सुराख खोजा जहां उसने अपनी अंगूठी छिपाकर रखी थी उसे अंगूठी मिल गई और फिर वह झटपट अहमद के पास आई खुदा का शुक्र है उसने कहा तुम्हें पता था कि अंगूठी कहां है और आश्चर्यचकित अहमद को उसने सोने का एक सिक्का इनाम में दिया उस शाम जब जमैल ने सोने का सिक्का देखा और सारी कहानी सुनी तो उसने कहा समझ आया यह काम कितना आसान है आज तो खुदा मेहरबान था अहमद ने कहा लेकिन दोबारा ऐसा करने का दुस्ाहस मैं नहीं कर सकता बेकार की बात मत करो जयमैन ने कहा अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम कल फिर बाजार जाना उस रात ईरान के बादशाह के महल के शाही खजाने में चोरी हो गई सोने और जवाहरात से भरी 40 तिजोरियां 40 चोर चुराकर ले गए अगली सुबह बादशाह को इस चोरी की सूचना दी गई राज ज्योतिषी को अपने सहायकों के साथ मेरे पास आने को कहो उसने आदेश दिया राज ज्योतिषी और उसके सहायकों ने बार बार पासे फेंके और समझदारी के साथ बुदबुदाते रहे पर कोई भी चोरों का पता न लगा पाया सब ढूंघिए हैं बादशाह चिल्लाए है। इन सबको कैद खाने में डाल दो बादशाह ने उस ज्योतिषी के बारे में सुन रखा था जिसने एक वजीर की पत्नी की अंगूठी ढूंढ दी थी उसने अहमद को लिवा लेने के लिए दो सिपाहियों को बाजार भेजा अहमद कांपता हुआ बादशाह के सामने हाजिर हुआ ज्योतिषी बादशाह ने कहा चालीस तिजोरियों में रखा मेरा खजाना चोरी हो गया उन चोरों के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो अहमद ने झटपट चालीस तिजोरियों के बारे में सोचा शहसा आलम मैं आपको यह बता सकता हूँ कि 40 चोर आए थे आश्चर्य है बादशाह ने कहा मेरे एक भी ज्योतिषी को इस बात का पता ना चला था लेकिन अब तुम्हें मेरा खजाना और उन चोरों को ढूंढना होगा अहमद घबरा गया मैं पूरी कोशिश करूंगा शहनशाह आलम लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा कितना समय बादशाह ने कहा चालीस दिन शहनशाह आलम अहमद ने कहा उसके उसने मन ही मन अनुमान लगाया कि अधिक से अधिक वो कितना समय मांग सकता था हर चोर के लिए एक दिन यह तो बहुत लंबा समय है बादशाह ने कहा ठीक है तुम्हें चालीस दिन दिए अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हें बहुत धन इनाम में दूंगा नहीं हुए तो दूसरे के साथ तुम भी कैद खाने में छड़ोगे घर लौटकर अहमद ने जमैल से कहा देखो तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है चालीस दिनों के बाद बादशाह मुझे कैद में डाल देगा बेकार की बात कर रहे हो जमैल बोली तिजोरिया ढूंढ निकालो तुमने अंगूठी ढूंढ निकाली थी नहीं ढूंढी थी क्या मैं तुम्हें बता रहा हूं जमैल मैंने कुछ न ढूंढा वह तो बस खुदा की मेहरबानी थी लेकिन इस बार कोई आशा नहीं है अहमद ने कुछ सूखे खजूर लिए उनमें से 40 गिनकर एक जार में रख दिए इनमें से एक खजूर मैं हर दिन शाम के समय खा लूंगा इस तरह मुझे पता चलेगा कि 40 दिन कब समाप्त हो गए अब हुआ ऐसा कि बादशाह का एक नौकर उन उनचालीस चोरों में से एक था उसने बादशाह और अहमद की बात सुन ली थी उस शाम वो झटपट चोरों के अड्डे पर आया और उसने चोरों के सरदार को सारी बात बताई एक ज्योतिषी है जिसने कहा है कि वह 40 दिनों में खजाने और चोरों को ढूंढ निकालेगा वह मूर्ख बना रहा है सरदार ने कहा लेकिन हमें कोई खतरा हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते अपना भेज बदलकर उसके घर जाओ और जो भी जानकारी पा सकते हो लेकर आओ नौकर अहमद के घर की छत पर चढ़कर छिप गया और अहमद और उसकी पत्नी की बातें सुनने लगा उसी समय अहमद ने जार से खजूर निकाला और उसे खा गया फिर उसने जमेल से कहा यह एक छत पर छिपा हुआ चोर भयभीत हो गया वह तो सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा वह झटपट अपने अड्डे की ओर भागा और सरदार से कहा उस ज्योतिषी के पास गजब की शक्ति है मुझे देखे बिना ही वह जान गया कि मैं छत पर छिपा हूं मैंने खुद सुना उसने कहा यह एक है तुमने ऐसी कल्पना की होगी सरदार ने कहा कल रात दो जन उसके घर जाना अगली रात नौकर अपने एक साथी के साथ आया और दोनों अहमद के घर की छत पर छिप गए जब वो उसकी बात सुन रहे थे अहमद ने दूसरा खजूर खा लिया और कहा यह दो है दोनों चोर गिरते पड़ते वहां से भागे और अपने सरदार के पास वापस आए वह जानता था कि हम दोनों वहां पर हैं। हमने उसे कहते सुना, यह दो है उससे अगली ने तीन चोरों को भेजा रो, उसके बाद चार, फिर पांच को और फिर छे को और इस तरह हर रात को एक अतिरिक्त चोर गया और अंत में चालीसवीं रात सरदार ने कहा इस बार मैं भी तुम सबके साथ जाऊंगा सभी चालीस चोर अहमद के घर की छत पर चढ़कर छिप गए और उसकी बात सुनने लगे अहमद ने जार में रिखे रखे आखिरी खजूर को देखा और निराशा से उसे बाहर निकाला और खा गया चालीस संख्या पूरी हो गई जमैल उसके निकट ही बैठी थी अहमद उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें ज्योतिषी बनाकर मैंने भूल कर दी तुम वही हो जो तुम हो तुम्हें कुछ और बनाने का मुझे प्रयास नहीं करना चाहिए था क्या तुम मुझे क्षमा कर सकते हो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ जमैल लेकिन मेरी भी गलती थी मुझे वह नहीं करना चाहिए था जिसे करना बुद्धिमानी न थी लेकिन अब इन बातों से कोई लाभ नहीं तभी जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई अहमद ने एक आरी बादशाह के सिपाही तो आ भी गए वो दरवाजे के निकट गया और उसने कुंडी खोलते हुए ऊंची आवाज में कहा ठीक है ठीक है मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो उसने दरवाजा खोला और वह आश्चर्यचकित हो गया बाहर चालीस आदमी थे जो घुटनों पर खड़े थे और अपने सिरों से जमीन को छू रहे थे आप बेशक सब जानते हैं वो महान ज्योतिषी सरदार ने कहा आपसे कुछ भी छिपा नहीं है हम बिनती करते हैं कि आप बादशाह को हमारे बारे में कुछ न पताए अहमद हक्का बक्का रह गया पर उससे समझने में देर न लगी कि यही लोग चोर थे उसने झटपट अपना दिमाग दौड़ाया और बोला ठीक है मैं बादशाह को कुछ न बताऊंगा लेकिन तुम्हें सारा का सारा खजाना लौटाना पड़ेगा तुरंत लौटा देंगे तुरंत लौटा देंगे सरदार ने चिल्लाकर कहा रात बीतने से पहले चोर सोने और जवहरा से भरी चालीस सुजनियां उठाकर बादशाह के खजाने में ले आए अगले सुबह बादशाह अहमद बादशाह के सामने हाजिर हुआ सहनशाह आलम मेरी जादुई शक्ति या तो खजाने को ढूंढ सकती है या चोरों को दोनों को नहीं आप क्या चाहते हैं खजाना बादशाह ने हालांकि चोरों को छोड़ देना अच्छा न होगा उनको सजा देने के लिए तेल उबल रहा है ठीक है मुझे बताओ कि खजाना कहाँ है और उसे लाने के लिए मैं उसे अपने आदमी को अभी भेज दूंगा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अहमद ने कहा उसने अपने हाथ हवा में लहराया और चिल्ला कर बोला पिश पॉश विश वॉश मिस मॉश फिर उसने कहा मेरे जादू की ताकत से तिजोरिया अपनी जगह वापस पहुंच गई हैं बादशाह स्वयं अहमद के साथ खजाने में गया तिजोरिया खजाने में थी तुम सच में इस समय के सबसे बड़े ज्योतिषी हो बादशाह ने कहा आज से तुम मेरे राज ज्योतिषी बनाए जाते हो शुक्रिया शहनशाह आलम अहमद ने कहा लेकिन अफसोस यह मुमकिन नहीं है आपकी इन तिजोरियों को ढूंढना और यहाँ वापस लाना बहुत ही मुश्किल था मेरी सारी जादुई ताकत इसमें खर्च हो गई अब मैं दोबारा कोई भविष्यवाणी न कर पाऊंगा यह क्या हुआ बादशाह चिल्लाए फिर तो तुम्हें मुझे तुम्हारा इनाम दोगुना कर देना चाहिए यहाँ से दो तिजोरिया तुम ले लो तो इस तरह अहमद जमैल के पास लौट आया वह सुरक्षित था धनी था और खूब समझदार हो गया था कोई भी ज्योतिषी बता सकता था कि जीवन के बाकी दिन उन्होंने प्रसन्नता से बिताए